श्रम हाँ। जो है उसका विभाजन था? था? था? कुछ साधन देने वाले लोगों थे काम निश्चित रूप से कोई स्थिति नहीं थी हरेक हरेक काम को करने जाता आज की तारीख गाँव की पीढ़ी तो ऑर्गेनाइज नहीं होती है इसलिए होना काम होना मुश्किल होता ठीक है भी मिट्टी को बाहर ले जाने के लिए किसी से लेकिन बाकी और काम सब है कि समूह काम थी सब पूरे गांवों तालाब है। तो वो गे। गे। वो जो खोदने की तारीख में जाऊँगा पानी आप ऐसा आपके अच्छा खराब नहीं कर रहे हैं अच्छा खराब कुछ नहीं कर रहे हो आपको काम करना पड़ता है नहीं, तो... नहीं।, है अच्छा नहीं, नहीं, तो अच्छा नहीं करना पड़ता सत्यू क्या काम करेंगे आप क्या काम करेंगे आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा घर का खाना बनाना सोना उठना बैठना सबके अंदर आपको कोई ना कोई किसी का एक डिविजन तो आपको बनाना पड़ेगा अब उस डिजन के तहत मैं यह देखना शुरू हु कौन ऊंचा कौन नीचा तो सभी बत, तो। <laughs> तो किस्म के जो कार्यों के अंदर सामूहिक रूप से जिसके पास जिस किस्म की स्थिति हो उस किस्म की स्थिति भाग लेना ये स्थिति अब वो स्थिति ये कुछ नहीं होगा कि भाई आप, आपने गांव में सब लोगों ने कहती है तथा उसके अंदर नहीं होता बहुत सारे अब एक उदाहरण इससे बिल्कुल संबंधित नहीं लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूँ हम रावण को दशहरे पर जलाते दक्षिण भारत के अंदर रावण को जलाया नहीं तो तो भी तो भी का वो तुम क्यों नहीं जलाते हो दुनिया भर को जलाती है तो उसके वंशजों को करने का है रावण का बद हम करेंगे लेकिन तो जलाएंगे तो उसके घर अच्छा फिर आप इस प्रक्रिया को देखिए कि जहाँ पे रावण जलता है उसके साथ कौन सी प्रक्रिया ने जन्म लिया रावण का पुतला बनाया, की सवारी निकली और उसने एक तीर लगाया और तीर के साथ शोर लगी वो बात खत्म हुई तो नगर पालिका के चेयरमैन है के मिनिस्टर साहब है साहब है कलेक्टर साहब है जो रावण को सवारी पे आकर के राम बन के मारते हैं। इस एवज के अंदर कोटा के क्षेत्र के अंदर क्या होता था पत्थर का रावण बनाते थे, थे या मटके का रावण बनाते थे, थे। सब आदमी माता के मंदिर जाते और सब अपने में कोई बाटा कोई कुछ और कुछ लेके आता और सब राम बनके और उस पत्थर के रावण को और उस मटके के रावण को फोड़ते अब ये दो प्रक्रियाएं आपके सामने हैं कि जिसके अंदर एक त्यौहार हर व्यक्ति को राम बनने का अधिकार जबकि रावण को मत करने के लिए तैयार करती है रावण को जाएगा, जिसके कोई भी जो किसी भी रूप से मुखिया होगा वो आ गया वो राम बनेगा आप दर्शक होंगे अब इन दोनों में से आप चीज को <laughs> <laughs> तो यार लेकिन ये सब अपने हो रही है। तो अब ये आपका जिस डिफ्यूज ट्रेडिशन के अंदर हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में श्रद्धा कर सके उसको रेस्पेक्ट कर सके उसको इक्वलिटी के आधार पर रख सके वो जो चीजें थी कि जो ताकत को देती क्यों मानूम मेघवाल को आज गाया जाएगा या क्यों उसका दोहा मतलब हर आदमी उस इलाके का उस दो को जाकर तो तेरी मैं जात को नहीं रो रहा हूं मैं तो गुण को रो रहा हूं क्यों कहेगा इस बात को किसके लिए कहेगा यानी फॉर महाराणा प्रताप और शिवाजी और अकबर ये स्टिंग मानू में एक बात यानी ये जो हम जिस वैल्यूज को लेकर के जिसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं वो स्ट्रेंथन इन वैल्यूज को लेकर के स्ट्रेंथन कर सकते हैं ये कल रात उन्हें ध्यान आया था कि अपने यहाँ पे उम्र दान जी करके शताब्दी के अंदर और प्रारंभिक शताब्दी केंद्र एक, के एक बहुत बड़े राजस्थानी के कवि और उन्होंने जवान याद लेकिन थोड़ी तो का का भी भी नहीं जिनको दोपहर में एक ना, ना तो तो चलिए हम जल्दी नहीं है खाद्य पदार्थ से संबंधित कि जो अकाल के दौरान और कई मतबा बिना खाल के भी लोग बाग अपने खाने के लिए न्यूट्रिशन <coughs> को सस्टेन करने के लिए और बड़े प्राकृतिक तरीके से अपने न्यूट्रिशन की वैल्यूज को बैलेंस करने के लिए जो घासों का या बिलड़ियों का या इन चीजों का उपयोग करते थे उनके बारे में भी अगर आप कुछ बता सकें तो मेरे ख्याल में इस कॉन्टेक्स में बड़ी काम की चीज हो वो बातें भी की कहानियों कुंभ तो एक इसके बारे में कुछ बता सके तो मेरे ख्याल में एक बात हो गई दूसरा मविष्य के, के बारे में क्या ये जो मैं, फिर थोड़ी सी जो बीकानेर के लोगों से बातचीत होती रहती थी महाजन महाजन के के राजा राजा साहब साहब थे थे बीकानेर में वो बहुत बड़े मवेशी मवेशियों उनकी सबसे अच्छी होती थी और वो जान बूझ करके जो भी खराब हड्स होती थी उनको वो छोड़ देते थे और जानते थे कि मरने के लिए छोड़ रहे हम आ, हम लोगों का पहले ख्याल कुछ ऐसा था कि ये ज्यादातर जो बड़ी हर्ड वाले लोग हैं ये ज्यादातर मुसलमान हैं और उन लोगों के लिए आ, गायों का रखना और गायों का मरने की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन में जब इन लोगों से, से बातचीत की बीकानेर में जो बड़े गाय रखने वालों से तब ये पता लगा कि इसमें हिंदुओं का मुसलमानों का को कोई फर्क नहीं था वो सब लोग पहचानते थे कि अच्छी गाय कौन सी है कम अच्छी गाय कौन सी है कम अच्छी गाय क्योंकि रक्षा नहीं की जा सकती इस वजह से उसको अपने साथ टे रखने का कोई फायदा नहीं है इसलिए उसको खाने झोने देना चाहिए इसके बारे में भी कुछ सामग्री है थोड़ी जो, जो बीच में थोड़ा सा उसको नष्ट किया गया वैसे शायद कातरा भी अपने चलता वो भी एक अकाल का हिस्सा ही है जो उसके बारे में वापस समस्या यही है पहले तो मैं खाद्य की खाने की सामग्री के सम्बन्ध से बात करना चाहते हैं तो एक तो खाद्य पदार्थों के अध्ययन करने के दौरान तो के अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ रंगना और सीजना और उबालना क्या एक ही प्रक्रिया है या तीन अलग अलग प्रक्रियाएं हैं? अलग तीनों अलग अलग हैं। रंधी हुई चीज उसी उसी को कहा जाएगा कि जिस चीज को पानी जो है वो उसी के अंदर है तो रंधा आलू उबाला गया अर्थात वो जो उबल गया तो उसके बाद में पानी आपने बाहर फेंका सींचने की प्रक्रिया के अंदर पानी का प्रयोग नहीं होकर के कि किसी दूसरे मीडियम का प्रयोग होना इसी प्रक्रिया के अंदर एक क्रिया और जिसको अपन कहते हैं तलना हमको अध्ययन के दौरान के अंदर यह पता लगा कि तलने की प्रक्रिया ग्रामीण खाने के अंदर नहीं नहीं होने का कारण कौन था कि जितने बर्तन है वो सब मिट्टी के हैं जिसके अंदर चीज को तला नहीं करता तो हमारे भोजन में से आप ये सब चीजें निकाल दीजिए कि जो फ्राइड हम लोग अपने उपयोग के अपारा खाने के अंदर सामान्यतः अब करीब अस्सी प्रतिशत खाना हमारे ऐसा कि जिसके अंदर किसी न किसी प्रकार से तलने की प्रक्रिया जुड़ी हुई अब रात उबालना और राधना ये दो प्रक्रियाएं हैं अब इन दो प्रक्रियाओं के अंदर सामान्यतः गांवों के अंदर रोटी बनाने की प्रक्रिया भी नहीं है सामान्यतः राब और घाट ट्राइबल एरिया के अंदर तो कोई हफ्ते में एक बार रोटी बनाई तो बनाई बाकी राब और घाट ही एक बड़े मटके के अंदर बनी हुई होती है रोटी बना पीते रहो खाते रहो वही आपका मुख्य रूप से इस बारे के अंदर भी अध्ययन हुए हैं कि फूड्स कौन से? तो जो अध्ययन हुए उस अध्ययनों के अंदर हमको कुछ कुछ असर है जैसे भुरट खाया जाता था वेस्टर्न राजस्थान के अंदर कार के बाद बुरट एक काटे तो था ये चिपक जाता है उसका अब बीज उसके अंदर से निकलेगा तो उसको बाजरे के साथ मिला करके खाते नहीं उतर बाजरी तो इसने हमारे सामने एक समस्या जरूर पैदा की बुरट की रोटी खानी पड़ती थी काल के पास लेकिन हम पिछले बीस पच्चीस सालों से निरंतर इलाकों में घूमते रहते हैं तो जैसे गांव का समदर गा आप दो कदम भी नहीं चल सकते जहां चलो वहां बुरट लग गए और बाद में उसी मौसम के अंदर उसी महीने के अंदर पहुंचे वहां पहले आप सो गज लेट जाओ और एक बुरट नहीं तो उससे थोड़ी बुरट कब होगा तो एक तो हमको इस का इलाज हुआ कि पे बहुत गया। लेकिन आपकी यहाँ आप पैदावार कुछ भी नहीं है मान लीजिए एक बोरुदा गांव को अगर आप ले आज की तारीख में इरिगेटेड लैंड या जिसमें अग्रीकल्चर हो रही है वो जमीन कितनी थी और सन पचास के कितनी जमीन थी तो आपको पता लगेगा सौ गुने से ज्यादा जमीन आज कास्ट के अंदर है तो भुरट उस वक्त हो जाता था कि जब आपके यहां तो रेनफॉल अच्छा हो गया लेकिन आपके यहां खेती नहीं है तो भुरट खूब हो गया धान जहां से आपके यहां पहुंचता था वहां पे अकाल हो गया और वहां पे धान नहीं होने से वो डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाने के कारण आप भुरट खा सके तो यह फेमीन फूड जो है यह ड्रॉट का रिजल्ट नहीं है अब आप, आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आप फेमिन को अगर हर वक्त ड्रॉट से के चलेंगे तब बुरट नहीं खा सकें इसके अलावा दूसरे फीड के अंदर चीज को जैसे कहते हैं तुम्बो तुम्बा है तुम्बे के बीज खाना अब तुम्बे के बीज की, की स्थिति यह है कि तुम्बे की बीज को मीठा करते और फिर वो खाने के काम आता है बंदा तो इतना कड़वा होता है कि आप उसका हाथ <tart> भी लगाने तो दो दिन आपका हाथ दी जाएगी अब उस तुम्बे को मीठा करने की पद्धतियां अलग अलग हैं। जैसे मेरे के इलाके अंदर जहाँ पे पानी की बहुत कमी है वहां पे दो सौ 200 दो सौ इकट्ठे किए वो जंगल के अंदर लगते हैं उनको इकट्ठा किया इकट्ठा करके और एक बड़ा खड्डा खोद देते हैं उसके अंदर डाल देते हैं उसके अंदर वो पड़ा रहता है फिर उसके बाद में उसमें निकाल करके चक् से सब तरफ उसके निशान कर करा करके फिर वापस उसके अंदर डालते हैं जब उसके अंदर पूरा सूख जाता है तब उसके अंदर पाँव से उसको गूंद करके सब बीज को निकालते हैं छान छून के बीज तैयार करके फिर क्या करते हैं बाड़ू बेत को एक लिया इकट्ठा किया बीज उसके अंदर डाले और उसके ऊपर पानी आपने डाला उसको तो गीला करके रखा दूसरे दिन सवेरे फिर आपने बीज को छाना फिर आपने मिट्टी का एक डूम्बा बनाया और उसके अंदर वो रखा और इस तरह से करके आप आठ नौ बार जब उसको पानी में से इस तरीके से निकालते हो तो तब वो मीठा मीठा होता है और वो खाने के योग्य होता है और ये डेलीकेसी की तरह से खाया जाता है जापे के अंदर इसको खिलाया जाता है ताकत की दृष्टि से दवाओं के संबंध के अंदर इसका उपयोग होता है अब क्या इसको भी फेमिन फूड जिसको आप सभी लोग जानते हो कैर को फेमिन फूड में जो कि हमारे यहाँ की एक डेलीकेसी है सांग्री इसको फेमिन फूड में गिना हुआ है तो ये मैं मानता हूँ कि ये फेविन फूड नहीं होकर डेली के डेलीकेसी के अंदर क्योंकि कॉस्ट जो है वो धान के कॉस्ट से बहुत ज़्यादा है कई गुना ज़्यादा है तो दूसरी चीज अपने यहाँ में डिहाइड्रेटेड फूड रेगिस्तान के इलाके के मुख्य रूप से गवार फली है टी है है ये जो इस किस्म की चीज है।, है और उसको वापस पका करके खाया जाता है। राब और इस किस्म की है कि जिसको अपन तो अभी खाएंगे लोग भी खाते हैं लेकिन इसको आप खमीर उठने के लिए एक रात या चौबीस घंटे उसको आप रख देंगे ये हाँ, दो हाँ। दो अब की रात भी इसके अंदर इस तरीके से खाने की दृष्टि से उसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से वो न्यूट्रिश फूड हो जाता तो वो हमारे पास जो मुख्य रूप से खाने की जो ये चीजें है वो चीजें इस रूप के लेकिन ये बात सही है कि जब भी फैमिली में पूछते हैं कि क्या खाया तुमने तो तुम कहेंगे बुरट बुरठ हमने खाया लेकिन इन चीजों के इसके लिए निश्चित रूप से वो नहीं कहेंगे कि अब इसी तरह से जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे बुरट की कोई खेती नहीं करता बुरट अपने आप को है और इसके लिए मैंने दो तो हज़ार कहा था कि भाई जो ग्रास के वे कि जिनमें डोरमेंट रहने की ताकत है जो विशाल पैदा हुए और अपने बिखर गया और वो अगले साल की बारिश तक ज़मीन के अंदर पड़े रह सकते हैं और उनकी वो क्षमता होती है कि अगले साल पानी आने पर और उसी मौसम के आने के ऊपर वो वापस जर्मी ले भी उसके ऊपर एक किस्म का एक होता है वो कर्नल उसके सीट की कैपेसिटी को प्रोटेक्ट करता है लेकिन जो हम हम अपने जो धान काम में लेते हैं जैसे बाजरी है मक्का है जवार है या जौ है या गेहूं है इस सीट के अंदर से वो कैपेसिटी निकाल दी गई है ह्यूमन बींग के एफर्ट से उसको तरह तरह से उसको जोड़ते जोड़ते जोड़ते करके इसलिए उन सीट को आप अगर खेत के अंदर पड़ा भी रह गया तो वो मान लीजिए अगले साल उग भी गया तो वो अड़क होगा उसके ऊपर बीज नहीं पड़ेगा यानी वो वो बीज बीज से बीच तक की स्थिति स्थिति को नहीं एचीव लेकिन जो नेचुरल नेचुरल हैं, हैं, इसको कर तो ये सारी शिक्षा के लिए तो हो <laughs> <laughs> <laughs> शिक्षा की भी स्थिति अड़क आदमी खड़ा कर दिया वो नहीं से हैं, तब क्या है कि इसके अंदर उसको हार्वेस्ट करने के तरीके भी भिन्न है जिस तरह से हम बाजरी को हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसको गायठा करके उसको प्राप्त कर, कर लेते हैं या गेहूँ का गायठा करके प्राप्त कर लेते हैं या डांवन को हम प्राप्त कर लेते हैं उस किसम के।, के लिए इसको नहीं अलग अलग तरीके की चीजें बल्टी है उसको दो भी के रहने दिया तो वो सब बिखेर देगा बीज आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा घास ही घास रह जाएगा तो एक बहुत पर्टिकुलर वक्त के अंदर उसको आपको गीले के काट के और उसकी थपिया बना करते फिर लकड़ी से कूट करके उसको बल्टी को अलग निकाल लेंगे बुराठ को इकट्ठा करने के लिए छबड़ियाँ होंगी छबड़ी ऊपर के एक लकड़ी से उसको करके सबको मतलब इकट्ठा करके उसको फिर उस तरीके से तो नॉन प्रैक्टिस जब कहते हैं तब उसके अंदर थोड़े को समझने की बात है कि खरीफ की फसल को लेते वक्त हम लोग दोरा पानी नहीं बनाते जो बारिश का पानी आता पूरी खेत के प्रेती करते हैं लेकिन रबी की फसल या सिंचाई की फसल लेते हैं हमको तो दोहरा पानी बनाना पड़ता है और ताकि अंदर पानी को रेगुलेट करके पानी को डाल सके के फसल के आपको करने पड़ते हैं कि जिसके जरिए के अंदर आप खेती को ले सकते जब मैं कहता हूं नॉन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं तो कांगनी चीड़ा इस किस्म की जो चीज़ें हैं इस तरह की चीज़ों को लेने के लिए आपके पास एग्रीकल्चर ऑपरेशन मुश्किल से एक या दो होते हैं इससे अधिक ऑपरेशन उसके अंदर नहीं या तो रोही में होता है रोही से कलेक्ट किया जाता है और रोहिया में अगर नहीं है उसका आपने सीट को ब्रॉडकास्ट किया है और उसका आपने हार्वेस्टिंग किया तो उसके अंदर आपके सिर्फ दो या तीन ऑपरेशन होंगे जबकि खरीफ और रबी के अंदर जो आपके ऑपरेशन है संख्या बीस के करीब पहुंच जाएगी कि जब आप उसको लेके घर पे आ सकते हैं उस चीज को यह इनका एक बेसिक डिफरेंस है लेकिन इसके अंदर एक और तरह की चीज भी मिलती है जो वीट की तरह है वीट तो के फॉर्म के अंदर भी बहुत सारी चीजें जैसे सोरजत के क्षेत्र के अंदर मलीचा है मलीचा सिर्फ उन्हीं खेतों के अंदर होगा जिन खेतों के अंदर जो मरीचा होगा उसको आप हार्वेस्ट करेंगे उसको हार्वेस्ट करके फूड के पार्ट के अंदर उसको के खाने के अंदर आज की तारीख में भी आपको अस्सी परसेंट मिलेगा मिल जाएगा जो क्षेत्र के अंदर के रूप से रहने वाले तो हमको नेचुरल सीट के लेवल पर भी तो और वीट की साइकिल पर भी वीट की भी वीट का जो संबंध है इस खरपतवार का जो संबंध है उस खेत के अंदर आपने फसल कौन सी की है उस फसल के ऊपर निर्भर करता है कि खरपतवार कौन सी उसके अंदर होगी ये ये फूड भी वापस पुनः इस रूट के अंदर काम में आता है तो मैं खाने के संबंध के अंदर स्पेसिफाइड तरीके से मैं नहीं कह सकता क्योंकि आज के तरह में क्या हो गया कि आज हम बाजरी मक्की और जवार के खाने को क्या कहते हैं या अखबार में छपता तो क्या छपता है हाँ। मोटा मोटा हाँ। हाँ। अब इसके अंदर किस तरह से हायरिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन होता है गेहूं प्रेस्टीज और ये मोटा धान अगर इस प्रोसेस को हम देखें तो हमको मॉडर्निटी भी गेहूं जो है गेहूं मॉडर्निटी का नई टेक्नोलॉजी का और प्रेस्टीज का खाना है इसने तथाकथित मोटे अनाज को रिप्लेस लेकिन और हायर सोसाइटीज को हम देखते हैं तो हमको ये पता लगता है कि सीरियस या जो ग्रेन्स हैं उसका कंजम्पन जो जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है वो कम होता है जैसे हम लोग अपने घर में जो खाना खाते हैं उसके अंदर मान लीजिए कि हमारा 60% जो खाना है जो बल्क है वो गेहूं की रोटी है या पराठा है या बाटिया है या जो कोई भी चीज़ है वो है 40% दाल भी है सब्जी भी है सलाद भी है चटनी भी है अचार भी है ये दूध भी है फल भी है ये सब मिला करके लेकिन जो जो आपका स्तर बढ़ता चला जाता है क्यों इसकी मात्रा घटती जाती है वेस्टर्न लाइफ के अंदर आप देखें तो ये पता पड़ता है कि वहां पे सिर्फ ब्रेकफास्ट के अंदर आपने ब्रेड थोड़े सी खाली दुकानी तो है आपकी वहां से गेहूं और ये सब की चीज दायर हो गई और वहां पे ये जो जितने भी धान है ये वापस ऑलरेडी एनिमल फीड हो चुके हैं <laughs> मक्का जो है वो <laughs> तो सिर्फ तो <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो वापस है हुआ मोटा अनाज जो है वो जानवरों के साथ आदमी भी खाने लगे लेकिन आपने और गाँव का आदमी या मजदूर आदमी अब जोधपुर के अंदर मजदूर जो मुख्य रूप से गाँव जाते हैं वो क्या करते हैं रोटी गेहूं की अपनी के लिए। और ये क्या मिर्ची बड़ा एक मिर्ची बड़ा लेंगे और छह रोटी के साथ में एक मिर्ची बड़ा तो लगाते हैं खूब तेज मिर्च होती है उसके अंदर तो आराम से शुरू कर देगा उनके पास कहीं नाइन्टी जो बल्ब है वो बल्ब इस किस्म की चीज का अलग अलग जगह पे मतलब अलग अलग लेकिन भी मॉडर्निटी और टेक्नोलॉजी का रिजल्ट है क्योंकि इसके साथ जो इन्वॉल्वमेंट है वो इरीगेशन है। किताब के के अंदर इरीगेशन इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इसी को अगर अपन वापस नए सिरे से देखें तो सन इक्यावन से लेकर के आज सन उन्नीस तक फूड के प्रोडक्शन को ग्रो मोर फूड कैंपेन को पूरे को अगर हम लें और वो रिसर्च और साइंस की टेक्नोलॉजी के वो सारे सामाजिक इन्वेस्टमेंट को लें कि जो इकाम से लेकर आज के पीरियड तक गेहूं के ऊपर अपना खाना मान रहे हैं वो सामान्य हमारा खाना ना होकर के हमको टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया खाना है शहर के अंदर टेलीविजन के आने के बाद के अंदर मैगी जिस तरह से आपका खाना बन सकता है आप क्या खाना चाहते हो ये आपका निर्णय नहीं है आपको कौन क्या खिलाना चाहता है उसका निर्णय कुछ दूसरा कर देता है और वो निर्णय करके आपको खिला देगा आपको स्वाद भी आएगा उसमें मज़ा भी आने लगता तो ये जो फूड का एक इस किस्म का सिलसिला आपको समझ में आता है और हमारे पास सामान्यतया मैं मांगता कि डाइट के के के के के जो ट्रेडिशनल वो भी तार तार प्रेस्टीज बाद अपने घर याद है रन दिन नहीं होता था आज की तारीख में तो बड़ी मिन्नत करनी पड़ती है कल जब बोलने से और कड़ी के अलावा रोटी नहीं बनेगी तो चलो मेरे तो रेजिस्टर कैसे ये कैसे होगा खाना ये कैसे होगा खाना मतलब क्या अब घर में कम से कम दो दिन माता पूरी करनी पड़ती है तो खींच बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो, नहीं बनता है मतलब। तो, तो बहुत बहुत गरज करो तो <स्थाथ> गाँव में क्या था कि बिजली की चक्की आने से पहले गेहूँ की गति पीसने में जोर पड़ता था और खींच कूटने के अंदर आसानी रहती थी अब चक्की का आटा आने के लिए घर में इतना अच्छा काम कर सकता है लेकिन रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है नहीं हो सकता है तो के में तो कि वो काम नहीं रहता उनके पास काम काम करा हो का तुम तो लेकिन के के पर तो ये बात तो इसके ऊपर निश्चित रूप से बहुत कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता है और उन चीजों को हम आइडेंटिफाई कर सके और फूड के लेवल के ऊपर आ, उन चीज़ों का उपयोग अपने ढंग से और फिर उसके बहुत सारे चीज समझ आए जैसे मान लीजिए मैंने अभी बाबू ने जिस लेख का उल्लेख किया था उसमें क्या तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मान लीजिए एक नई वेरायटी आई ये शंकर बाजरा अब शंकर बाजरे की स्थिति ये है कि इसके ऊपर इर्घर्ष बूंदिया जो है वो बीमारी हाँ जो जो ट्रेडिशनल हमारा है है है है उसके अंदर एक एक एक के चांसेस रहते हैं और नया बीमारी भी होता लेकिन तो परसेंटेज बहुत, बहुत कम है लेकिन जो संगत बाजार उसके ऊपर पहले बार के अंदर करीब जो काजरी की स्टडी थी उसके अंदर 25% चांसेस इंगर्ट किए सेकंड टाइम अगर उसी सीट को आपने बोल दिया तो चांसेस इंगर्ट के और बढ़ गए और थर्ड टाइम के अंदर तो 80% चांसेस इंगर्ट के अब उसके लिए पहले ये कहा गया कि भाई इधर जो पहली बार के साल में दिस टीम को इंट्रोड्यूस किया गया था भैया कहा गया भाई नमक के पानी के अंदर इसको धो लो उसके बाद के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा नमक का पानी आप बाहर जाए तो इसको आप अब हमारे पास क्या कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि शंकर बाजरा हम लोगों को बोने के लिए दे दें लेकिन हमारे पास इस बात का कोई कंट्रोल नहीं है कि ये दो बार या तीन बार इसी चीज को या चौथी बार इसी चीज को बोया जाएगा या नहीं बोया जाएगा आपके पास जब बाजरी आएगी तब वो इर्गट की होगी या नहीं होगी इसका आपके पास कोई नियंत्रण नहीं है। बहुत सारे लोग फेमीन के दौरान में जो हमको मरे हुए लगते हैं उसके पीछे मुझे बहुत हद तक ये लगता है कि इर्गट का अफेक्टेड धान होना चाहिए सोलन के तलाक के अंदर जैसा दो तीन साल पहले बहुत बड़ी जो चर्चा हुई थी उसके अंदर मुख्य रूप से मुझको ये लगा कि इर्गट की बाजरी को खाया गया तो, तो क्या बाज तो है। है। बाजरी है वो जो है उसमें जरूर से ज्यादा पानी जब मिलता है तो उसका ये एक दूसरा विकार पैदा हो जाता है उसमे जो गोद के रूप में जहर के रूप में वो बाहर निकलता है उसमें से जैसे कबूल में गोंद निकलता है मीठा निकलता है इसी तरह से उसमें गोंद निकलता निकलता है है वो कड़वा और निकलता है। लेकिन ये सिर्फ जो है पानी की बीमारी है जहाँ पानी ज्यादा मिलेगा और बाजरे की जरूरत से ज्यादा पानी जड़ों में रहेगा वहां ये बीमारी ज्यादा होगी ये देशी बाजरों में भी हुई है और इसमें भी हुई है जो तो तो तो तो तो बसों बीजता है महीने भी बरसात तो पड़ी होती है तो ऐसा होता ना? जो बार पहली हुई तो वो भी। बसों से भी बाजरी बोलते थे, हमेशा, बोते थे या हमेशा था और अब क्या बाजार में बाजरी कीमत अच्छी मिलने की वजह से पैदावार ज्यादा लेने का लक्ष्य हो गया बजाय उसको पैदा करने का तब क्या अच्छे खेतों में भी बाजरी बोलना शुरू किया लोगों ने और अच्छे खेतों में बोलते ही और जब सिंचाई का पानी देते ही ये बीमारी पहले पहले पहले मकसद और था, आज से 25 साल साल या 30 और बोलते बो, थे एक कावत है मरता मरता सो बार खाता खाता घर में खाते खाते जो बच गया उसी को बोल दिया हजारों सालों से जैसे हमारे पास बहुत सारी राजस्थान कि जो वैरायटी के इलाके में चावल।, चावल था उसका सी भी हमारे मुश्किल हो गया ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो के साथ में मतलब चावल, तो चावल की तो सैकड़ों वैरायटी खत्म हो गई हाँ? दूसरी क्या क्या क्या बात की की की थी थी चल खाता खाता रहे तो बीज नहीं नहीं नहीं नहीं अनिल ने पशुओं दवा है जड़ी वो जो पहले का जो रखते थे मवेशी अभी कलिंग करते मतलब उसको छोड़ा कैसे जाए वो नहीं जोड़ते जो शब्द है जोड़ो के समूह को जो छांग कहा जाता है खिजड़ी छेगा मतलब करना तो इसी तरह से कि जिसके अंदर निरंतर चाहिए वो जिस जिसके अंदर निरंतर की चटनी होती रहे उस चटनी के प्रोसेस को इकोनॉमिक प्रोसेस करोजन आपके पास आप आपने निकल जाने की ये बीमार पूंजी नहीं आपके पास से निकल जाने की ये निरंतर मतलब दृष्टिकोण रहा है के जो का है गाय साथ में एक वो बागेला 200 से कहेगा चालीस पचास भेड़ होगी तो उसको छांग नहीं कहेंगे और ऊँचे डेढ़ तो सौ दो सौ से ज़्यादा होंगे तो वो बर्फ पे लाएगा जिसके पास एक ही ओनरशिप के अंदर होगा और उस ओनरशिप के अंदर जितना आप बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से वही रास्ता होगा कि जिसमें उसमें तो निरंतर छंगाई का प्रोसेस कायम रहेगा ये बात निश्चित रूप से सही है लेकिन ये जो इलाका है जो पेस्टोरल इलाका है ये दरअसल इसकी जो मेजर इकोनॉमी है वो कैटिंग ब्रिट पर मुनसर करती है और इसका जो सरप्रस है जो मेल प्रोजेनी है हर एनिमल की खासियत है कैटनिक वो आपके इलाके से बाहर जाए और इसीलिए जो पशु मेले जो अधिकांश तैयार क्षेत्र के अंदर होते हैं वो इस तरह से कि यहाँ की मेल प्रोजीनिक को आप बैल को और जो यहाँ से जो भेड़ों का जो एक्सपोर्ट है बड़ा वो सारा का सारा उसके तो मुख्य है की जो उत्पत्ति है वो तो छह छह छात्र अच्छी बात है कि ये तो छांग जो दे रहा वो जो वो तो और रखने वाले लोग हैं हैं संस्कृति के है। तारो। तारो। इसलिए क्या है कि हमेशा से काम करने के लेवल के ऊपर कभी कभी शब्दों के दूसरे हर में थे लेकिन जो लोग छांगे रखते है वो उनको भी सीधा अगर पूछे छात्र तुम शब्द क्यों काम में तो होते लेकिन वो अपने प्रोसेस के अंदर बात करते करते करते करते करते उस छाँद का जो पारिभाषिक अर्थ है वो अर्थ उसके जरिए से इस पर स्पष्ट वो उदाहरण देते हैं कि खेजरी ने छांगा कि नहीं जो छांग लेकिन सीधा पूछे तो नहीं कहेंगे सीधा पूछे तो नहीं कहेंगे घंटे दो घंटे बातें करते रहो करते रहो तब अपने आप उसके अंदर शब्द निकल जाता है जब उसको हम अपने वापस विद्युतता दृष्टि से जब काम में लेने लगते हैं तो उसका अर्थ भिन्न लगने लगता है लेकिन उनके अपनी और उन उन समझ के लेवल के ऊपर उसका व्यस्त के इक्योलॉजी के बड़े खतरे कभी कभी मतलब रहते हैं या। कि जो इकोनॉमिक इकोनॉमिकेयर करती है कभी एरिया एरिया तो ना ना ने। एवर के उधर कुछ में जाता नहीं पर मनोरंजन कहता हूँ की जब बीकानेर जिले में अकान बड़ा खराब रहा था तब ये गोरक्षकों का एक ग्रुप है बीकानेर तो में बहुत अच्छे लोग हैं सोनलाल जी मोदी और जी लाल ये लोग सब जो है और बहुत सदाशहता के साथ गोरक्षण का काम कर का रहे हैं और जितने बनाए हैं किया है। और ये एक ग्रुप था कि जो इस चीज को अपोज कर रहा था कि ये गोरक्षण में जो है गाय की नस्ल आप लोग खराब कर रहे हैं तो एक इस चीज के बारे में महाजन में एक बात बातचीत थी जिसमें कि मैं भी मौजूद था तब तो महाजन के राजा साहब के जो बहुत बड़े गोपालक माने जाते हैं उस क्षेत्र उन बड़ी भारी बहस हुई थी कि, और उन्होंने ये बताया था कि हम कैसे गायों की छटनी करते और अगर ये छटनी खत्म हो जाएगी और ये सारी की सारी गाय पर नहीं तो ये क्षेत्र भी समाप्त खत्म खत, खत, हो जाएगा क्योंकि ये क्षेत्र किसी सूरत में इतनी ज्यादा गायों की आ, आ, आ, के लिए नहीं, नहीं कर सकता और या फिर फिर ये होगा कि जो अच्छी गाय है वो लोग खरीद करके लेकर के चले जाएंगे जो अच्छे इलाके के लोग हैं जैसे उस उसका खास जिक्र गंगानगर और पंजाब का हो था और हम लोग जो है जो बीकानेर के लोग हैं वो सिर्फ खराब ही खराब गायों के आरक्षण का आरक्षण करते रहेंगे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लगती है आजकल अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई है कि जब से सरकार ने सब्सिडाइज रेट के ऊपर और इत्यादि के ऊपर चारा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है तब से सारी की सारी गायों गाय उसमें गो पालक है, ये तो है और ये वो, पा हैं वो तो अभी भी इस बात पर ध्यान रखते हैं लेकिन खराब गाय खराब बैल सारे के सारे अभी भी चल रहे हैं तो जो एक फैमिल में नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस था वो जो था जिससे आजकल ख़त्म हो गया है खासतौर से मैं क्योंकि वहाँ पर मोदी जी और बठानी जी ने आजकल बहुत भारी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है और न तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होने देते हैं उस वक्त जो गाय दी जाती थी वो पहले भी दी जाती थी आजकल उसका वह बन गया पहले तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात थी कि जो गाय कटनी है वो सीमा के बाद चली जाएगी ये बात ये खासतौर से जो हिंदू मस्तिष्क है उसको ये बात इतनी खराब लगती है लेकिन दरअसल ये गायों की नस्ल के लिए और इस डिजर्ट के इलाके की के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी चीज़ थी ये अलूकट वगैरह में ये एलिमेंट अब ज़्यादा गर्व कर गए इसलिए क्या मेस्टाइटिस इस है, है उनमें बहुत कॉमन होता है थे दूध नहीं हो जाती गाय बहुत अच्छी होती है उनकी कीमत मांस के हिसाब से बहुत अच्छी मिलती थी और लोगों को रखने के लिए बहुत समझती अब वो गाय झुंड के झुंड खड़े रहते नष्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदारी गाय की है या बैल की है ये आप नहीं जाएगा। <laughs> जाएगा। <laughs> मेरे ख्याल से करना चाहते मैं मैं चाहता तो जो नस्ल के प्रति बात को मजाक में नस्ल के प्रति उत्सुक है उसका प्रमुख ध्यान खराब से खराब नस्ल की गाय को अच्छे बैल के जरिए से आप स्लोली और स्लोली उसकी ब्रीड को ग्रो कर सकते हैं बहुत सी बात मुझको ये रहा है कि जो रक्षा की हो या इस तरह की जो बात करते हैं बहुत सी बात जैसे जानवरों के जैसे इलाके की बहुत सारे बनी हुई जाल पहचाल के जो कुछ दान पुण्य वो करते हैं तो बहुत सी बात कहता हूँ एक ट्रस्ट बना उस ट्रस्ट के एक ही काम है कि एक एक गाँव के अंदर तुम एक अच्छा बैल दस साल पंद्रह साल बीस साल के लिए तुम में कोई चार्ज मत लो और तुम्हारी गाय की नस्ल सुधर जाएगी मैं कहना ये चाहता हूँ कि, कि जैसे मेरे इस इलाके के अंदर तो जिस इलाके तो के अंदर मैंने देखी इसके अंदर तो, तो क्या है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो करीब करीब एक गाय की दस बारह पैडिग्री तक इसकी इसकी उसके उसके पास पास उसकी उसकी उसकी फीमेल को को को मानते मानते हैं हैं हैं सब जितने आ? जितने भी भी पशुपालक वो को हाँ. तो बताएंगे अच्छा अब कि अच्छी गाय वापस जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रोपोकेशन के लेवल के ऊपर या आर्टिफिशियल के लेवल के ऊपर हमने किसी न किसी किस्म से लोगों के दिमाग में ये डाल दिया कि हॉलस्टीन और जर्सी एक चीज है और हॉलस्टीन और जर्सी और हमारी हाँ जो इस इलाके की जो ब्रीड्स है उसके अंदर मिल्क लीडिंग कैपेसिटीज को उसको इम्प्रूव करने के बजाय हमने इसको रिप्लेस करना शुरू किया कि जिसका वापस मेल तुलजी ने हमारे किसी भी काम का नहीं लेकिन एक और इसके अलावा जैसे मैं बैंक का प्रश्न इसलिए उठा रहा था